चीज उनके नज़र में आ रही है वो देख रहे कि यार ये काम तो हो चुका है अब इसको तो बढ़ाना घटाना बेफजूल होता है पराई इज्जत को बेकार करते हैं तुम लोग खोल खोल के बाद मैंने कहा भाई साहब एक बात मेरी सुन लो कहो मैं कि ये बताओ देखते एक बादशाह था बादशाह कहने लगा जाइए चिड़िया चौक जो कोई देखता हुआ अंधा लाएगा उसको मैं मुमागी नाम दूंगा देखता हुआ अंधा देखता हुआ समझने बात है। तो वो कहने लगा अब एक वजीर बोला दो चार वजीर थे उसके भाई। एक बोला वजीर कहने लगा यार देखता बादशाह भी पागल हो गया देखता हुआ अंधा अब एक वजीर बोला कि बादशाह ये देखता हुआ अंधा तो हम ला नहीं सकते अच्छा तो कहे बीरबल को बुलाइए वही काम करेगा ये कोई काम के वजी नहीं है को बुलाया तो बीरबल कहने लगा हे क्या मांगा तुमने कुछ ना मांगा जरा सी चीज में अभी लाता हूँ देखता हूँ अंदर लाओ कहे अभी पांच मिनट में लाता हूँ तो ये किला का पीछा जो नहीं है ये किले के पीछे बांध बनाने लगा बांध बनाने लगा तो बांध बन रहा है वो बना रहा वही बीरबल बन बना रहा बांध तो वैसे वजीर निकल पड़ा वही वजीर बीरबल ये क्या कर रहा है कि इसको रहा है। ओ, रहा है कि इसको भी लिखो देखता हुआ पता है है बांध बन रहा एक और दूसरा वजीर निकल पड़ा भाई साहब कहो हो बीरबल क्या कर रहे धूप में कई इसको भी लिखो देखता हुआ अंधा लिख लिया दोनों अब हाथी में सवार होके बादशाह निकल पड़ा देखो समझने की बात है अब ये तो बादशाह जब निकल पड़ा तो देखा कि बाहर बादशाहरबल की धूप में परेशान हो रहा तो बीरबल क्या बना रहा है कि बादशाह अब लेके उसको चला गया बीरबल गया, बी, बीर गया कह लाया देखता कैसे तुम तो दो मिनट में देखता वो अंधा में लाया कह बताइए के आओ मेरा जान माफ सुना जाओ तुम्हारा जान तुमको माफी कहो फिर देखो मैं बांध बनाता था तो पहले तुम्हारा वजीर निकला तो उसने कहा बीरबल क्या कर रहा है तो अंधा यह कहीं दूसरा फलाने वजीर आया वो भी यही पूछा उसको दिख रहा नहीं दिख रहा अंधा नहीं अंधा के अंधा के बादशाह तुम अंधे बादशाह आप तीन तीनों अंधे हो तुम तो लगा। के बाद हैं। हम देखते हुए अंधे। तो लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे बेचारे गरीब लौट के जा रहे हैं किसी को तेल नहीं मिल रहा किसी को पानी नहीं मिल रहा है किसी को कुछ नहीं मिल रहा है ये गरीब खेत किसान क्या करे एक घंटे में बिजली आती है घंटे में कितना पानी खेत में लगा लोग घंटे के बाद में तो बिजली का बिल लेने के आ जाते लोग यही बात अभी हुई दिल्ली में दिल्ली में गनाड पुलिस में बहुत जोर के आए थे बहुत दूर दूर के आदमी आए थे राजस्थान हरियाणा यूपी, मध्य प्रदेश, बहुत किसान आए थे तो मैं क्या भाई साहब अब तुम क्या है देखता हुआ अंधे ना बनो जब तुम्ही लोग वोट देते हो तब क्यों देखते हुए अंधे हो वोट दे तुम्हारा बाप देगा दोबारा वोटो तुम्ही फिर दो हम भी तुम भी करीब देंगे क्या देते क्या सरकार हम एक पैर के मजबूर है हमें दिया हमको कुछ नहीं आज तक दिया सरकार आज तक सरकार हमको आज तक कुछ नहीं दिया नहीं। देखो एक पैर के आदमी ढोल बेच रहे लगा दिया हमारे दिल्ली में लगाया तो हमको आज तक नहीं नंबर मिला दरखास्त लगा दिया आज तक कोई दुकान ही नहीं मिली विकलांगों को मारे मारे फिर रहे विकलांग रक्से में क्या देरी सका हाँ पैसे वाले के दस हजार खर्चा करो उधर हो जाएगी काम जो हमारे पास दस हजार नहीं का बताओ बाबू आप इतने बुजुर्ग आदमी हो चुके बहुत बड़े हमसे तुम तो आपको क्या जमाने में आपने रुपए शेर तो घी खाया? आजकल एक रुपए गिलास पानी नहीं मिल रहा मिल नहीं मिल तो वही जमाना आप कहा है हम तो हम तो गरीब अपनी जगह में है। गरीब तो अपनी जगह में आराम से गरीब तो एक रोटी खा रहा है इज्जत से रोटी ची रहा है ये बात है बाबूजी, क्या बतलाये तुमसे कहानी हम ऐसी ऐसी तुम्हें सुना दे तुम्हारी तबीयत खुशी हो जाए वो कहानी हमको आती है जो बड़े बड़े नेता नहीं बतला सकते वो कहानी हमारे पास आती वही कहानी बताया तुमको थी कि क्या नाम उसका जो बैठा हाँ है देखता हुआ अंधा न हो तो लगाओ सर तो कोई बात बैठ गया अंदर सब समान लेके अंदर बैठ गया कोई सुनते नहीं गरीब की कहा सुनना किसी की झुग्गी तोड़ो झोपड़ी भगाओ मैदान साफ करो दिल्ली को शमशान घाट बनाओ क्या हो रहा क्या दिल्ली में सब ये अमीर रहेंगे गरीब नहीं रहेंगे गरीब स... जब गरीब से जब नहीं होगी बनेगी। बाबूजी गलत तो बात बोलना मुझको मुंह में जब गरीब ना होगा हो महल बना लो गेंगे तो जैसे एक बात कहा था अल्लाह मिया का दोस्त था असली चिगरी आदमी था उसका मूसा कहने लगा अल्लाह फाग मुझे दुनिया देखी जाती है मगर मुझे गरीबी नहीं देखी जाती किसी बड़ा गरीब भूकन प्यासन मर रही दुनिया कह तो, तो गरीब है क्या तो मूसा पछताएगा तू कहे नहीं तो दुनिया को एक बार अमीर कर दे मैं देख लूँ कैसी दुनिया अमीर होती है सुनने की बात है तो कोई तो बात तो अब अल्लाह मियाँ ने कहा कि जहाँ मूसा नहीं तो बात मानता है मेरी तो मैं जहाँ अमीर दुनिया को एक बार अमीर कर दिया बिल्कुल अमीर कर दिया तो ऐसा हुआ पंद्रह दस दिन के बाद तो बारिश बहुत तगड़ी हुई तो ज्यादा बारिश कर दिया तो मुंह घर में ज्यादा बरसने लगा पानी अब दुनिया का घर नहीं छूता उसका घर छूने लग गया बाहर लगे लग पाए अब मूसा दौड़ता इधर जाता भाई साहब भाई साहब भाई साहब इधर सा तो सुनना क्या बात अरे भाई साहब मट्टी डाल दो जितना पैसा लेना वो ले दो मेरा मकान चूरा वाह भाई साहब तो मेरे मट्टी डाल दो मेरे पास पैसा कम है तो मुझसे ज्यादा अमीर है मेरे मुझसे पैसा ले लो मेरे घर में मिट्टी डाल दो सारी दुनिया फिर आया बाबूजी मगर उसको कोई घर में मिट्टी मिट्टी डालने वाला न मिला तो कोई अल्लाह पाक दुआ मांगा कि अल्लाह पाक जैसी दुनिया थी वैसी न कर दो तो। ये तो सब साले ऐसे मुझे तो जैसी दुनिया वैसी है पाँच उंगली बराबर है कहीं कोई भूखा मर रहा कोई कैसे खा रहा खुदा जाने अल्लाह मियाँ उनको कैसे तबर्क दे रहा है कैसी कैसे कुछ घर में पहुंच रहा है कैसा उनका हाल गूज रहा है कोई बैठा तखत के ऊपर है? तो जमाना था बाबू जी ये बात है अब जब दुनिया ऐसी नहीं होगी तो गरीब काम मिलेगा ना कोई महल बनाएगा ना कोई घर बनाएगा अरे मेरे पास इतना पैसा ले लू कर दो तुमका एक कहने वाली बात और बहुत बढ़िया बात सुना रहा था मैं। तो अल्लाह मिया और मूसा एक औरत उसके कोई औलाद नहीं तो कहे मूसा तुझे अल्लाह मियाँ के पास जाता है तो, तो मेरी तो बात पूछ लेना कि मेरे दिल में मुकद्दर में औलाद है नहीं है मैं बहुत औलाद की परेशान हूँ तो उसके घर में सात लड़की थी जवान जवान तो कहे मूसा पूछ लेना खुदा के लिए मेरी बात भी मेरे औलाद है मुकदमे नहीं है कि लड़की लड़की है तो मूसा कहने लगा की पूछ लूंगा मेरा क्या तो अल्लाह मिया से पूा ने कहा अल्लाह मियाँ फलानी औरत की औलाद है उसकी मुकद्दर में नहीं पैमूसा ये किताब खोल के खाता देख ले कि उसकी तकदीर लिखा होगा देख लेना बता देना सारा पन्ना पलट दिया मगर उसके नसीम की औलाद नहीं उसकी नसीम की औलादे नहीं उसके नाम तो लड़की है औलाद नहीं तो एक साइल जिसको फकीर बोलते हैं दुर्वेश आते आते उसी घर में बैठ गया जिसके नाम की औलाद नहीं उसके घर में बैठ गया तो औरत ने क्या करा क्या बाबा क्या कहे भूखा है तो उन रोटी खिलाया पानी पिलाया बढ़िया बाय भाई कहा वो तो फरिश्ता था वानी अल्लाह को चहने वाला आदमी था वो तो कहे बाबा मेरे घर में औलाद नहीं हैट पगल गई तेरे घर में औलाद नहीं तेरे घर में तो सात लड़के देखो तू पागली औलाद नहीं बताती तेरे घर में तो सात लड़के कहे सात लड़के कहाँ से होती तो देखा भैया वो सातों लड़की लड़के हो निए। निए। आया की बहन जी ये लड़के से? मेरे लड़के हो गए तो पूछूंगा ये तो कहता था औलादे नहीं उसकी मुकदर में मगर ये औलाद कैसे बन गई तो मारे गुस्सा के मूसा पोजा गुस्सा की आज गुस्सा बहुत हो रहा क्या बात है तो अल्लाह पाग ने कहा की मूसा बहुत गुस्सा आ जा रहा मुसा ऊपर क्या बात है कहे अल्लाह मिया तुम तो खाता खुलवाया उसकी तो औलादलाद कहे एक बात मुसा से काम कर ये पलेट और ये चाकू ले ये पलेट और ये चाकू ले मेरे नाम का गोश्त मांग जा के इंडिया में हिंदू मुसलमानों से कौन देता है गोश्त देखना चाहे वा तो कौन चहने वाला है मेरा अल्लाह मिया को तो वो पूरी दुनिया में फिर आया मगर गोश्त किसी ने नहीं दी वही दुर्बेस मैदान बैठा था जंगल में कहे भाई साहब क्या बात है, तो तो है किस जगह कि का कहे ये नहीं मैंने पूछा था किस जगह का मंगाया क्या आपने जितना मेरा जिसम है उतना बोटी निकाल ले खोखला कर दे मुझको और जो बोटी उसको पसंद होगी वो लेगा ले वो देखो बाबूजी सुनने की बात है बिल्कुल ये तब तो वो क्या कहता सारा बोटी से दस्तरखान इतना बड़ा भर दिया बिल्कुल जहां जहां का गोस्ता के निकाल के रख दिया मिया तो सारी दुनिया हिंदू मुसलमान चमार बंगी दुनिया से मैंने पूछ लिया मगर तेरे नाम का गोश्त किसी ने नहीं दिया तो यह गोश्त किसी ने दिया कि ये गोश्त वो मैदान बैठा फकीर कि मैंने उसको उलाद नहीं दिया वो फकीर ने उलाद दिया उसको मेरे नाम की औलाद नहीं है किताब में मगर उसका मैं उसका उसका उसका, उसका क्या नाम बोल मैं कैसे काट देता बताओ जो मुझको जिगरी चहने वाला है तो मैं उसका बोझ तो क्या मूसा तू नहीं दे सकता था मुझको तो तू भी चहता था तगड़ा मगर गोश्त तू भी तो दे सकता था उसी दिन से मुसाद जाना जाना बंद अल्लाह मिया से मिलना जुलना बंद हो गया तू भी तो मुझको चहता था मैं तेरा दोस्त था, तो था मुझसे ले लो नहीं। मगर नहीं मैंने दुर्बेज को, को मैंने नहीं अल्लाह मैंने नहीं दिया उसको औलाद वो दुरबेज ने औलाद दिया उसको उसका मैं कैसा कह जब मेरा चहने वाला तो उसको मैं कैसे कहता कि मैं तेरा बाप बोल काट दू तो उसने उसको औलाद मिली तो उसने दुर्वेज नहीं दिया मूसा कहने लगा अल्लाहिया तो वहां पर कमाल देने वाला सही बात जो मैं भी तुम्हें चहता था मैं दे देता सारा गोश्त तो जो कोई अल्लाह मिया को मालिक को, को चहने वाला कभी धोखा खाया आजकल क्या है पांच पैसा मंदिर में फेंका चल दिया दस पैसा गुरुद्वारा में फेंका वो जा रहा है और मस्जिद में मत्था के वो चल दिया सब दुनिया भरेगा दिल साफ नहीं मन साफ नहीं नियत कहाँ लगी नमाज कहाँ पढ़ रहा तो बाबू ये सब नियत से होता है काम मैं एक विकलांग पैर का आदमी हूँ आज तक अल्लाह मिया का फजल है ये लड़का बैठा पूछ लो ये कोई कमाता माता नहीं अभी एक बच्चे के बाप है पूछ लो अभी सारा दिन ऐसे बीजता है ये बीस रुपए ले लेगा सारा दिन चला जाएगा ये मैं घर से जबरदस्ती लाता हूँ इसको मैं तो लाया आपके एक बच्चे के बाप है इसको समझाता हूँ कई बेटा अभी तो मैं जिंदा हूँ बिकला तेरा बाप अब कल मैं मर गया तो फिर किस काम का हुआ तू अभी काम सीख ले पैसा होगा पैसा होगा तो तुम्हें दुनिया दोस्त कहेगा और तुम्हारे जेब में पैसा न कहा का दोस्त उल्लू पट्टा आज तेरे पास क्या पैसा है तो तुम्हें दोस्त दुनिया बना लेगी तो तुम्हारे जेब में पैसा नहीं बेटा तो कोई दोस्त नहीं है सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के फूलों से खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से लोग कहते हैं कि करनी कर पछता है बबू राम कहा से खाए कैसे आम खाओगे तुमने तो बबू लगा रखा है आम कहा से खाओगे तो एक बात हुई फिर से मुझको याद आता है के भूले से अगर भूल हुई तेरी तमन्ना कर बैठे पछताता है दिल रह के क्या करना था क्या कर बैठे अरे हमारे मरने के बाद पछताया तो फिर किस काम का जब भी नहीं सुधरे तो पहले सुधरो क्या बात हो हमारे पीछे सुधरोगे दुनिया नाम धरेगी साला बाप के राज में खूब राज खाया इसने <coughs> जब बाप मर गया देखो ये देखो हाल इसका देख लो भाई साहब हम तो क्या कहते हैं पाँच साल हो गया शादी के शादी साला ऐसी जगह कर दिया तो ऐसा मादर चो मिल गया है कुछ केम नहीं इसकी शादी जहाँ करा मैं बैठा हो ऐसे खुश है तो बरसात अब वो समझी ऐसा मिला तो लड़की को रोक लेता है रोक के लड़की अभी गया था चंडीगढ़ में रहता है बुला बुलाने गया था काम मैं काम मैंने नहीं भेजूंगा मैं क्या नहीं भेजेगा तुम्हारा तो दिल हो जब नहीं भेजते हो क्या खराबी है लड़की क्या धोखे बदला जिस लड़की को शादी कर दिया इसकी खुदा जाने कैसे हो गई ये शादी? उसका के कुरान की, अकल नहीं है, है लड़के आए हो मगर नहीं भेजता तो नहीं लड़की देना कहता तो मेरे लड़की ब्याह कर दो भी। हमारे भी सलूक है जैसे आप लड़की नहीं दे रहे हो तो तुम्हें शादी करना पड़ेगा जरूर चाहे बीस साल तक बैठे रहो हमें एक मिनट नहीं बैठ सकते कहा तुम जो कुछ कर लेना कर लेना तुम चौधरी हो करके मैं के चौधरी ने तुम्हारी तुम्हारे ऊपर ये ठोठा न खोज दिया तो मेरा नाम भी नहीं है तो तो यहाँ मगर घर में तो चल के देख गांव में चल के देख तो पंचायत का मामला जिसके ऊपर पड़ गया तो ये समझ लो बिरादरी की पंचायत बहुत खतरनाक है तुम्हारी पंचायत होती होती पंचायत पंच की मार बहुत बुरी है पंच की मार इतनी बुरी है हद से बेहतर पंच सबसे बच जाओगे पुलिस से बच जाओगे जाओ मगर पंच से नहीं बचोगे पंच और खुदा एक बराबर होता है बात बोलो तो सही बोलो ईमानदारी और नहीं ना बोलो तो बेटा क्या हम तो सबको तुम भी बेटा हमारे लगते बराबर वो भी बैठे वो भी बैठे अगर माँ बाप मरने से सुधरे किस काम तो सुधरा आदमी हम तो भाई साहब सबको अकल बताते रहते है का भेजेंगे नहीं भेजा लड़ाई हो गई वहाँ तो दूसरी शादी वो नहीं छुट्टी नहीं तो तो वो भी शादी हम कर सकते हैं जब जब तिलाक देंगे ऐसे नहीं कर सकते हम मैं तो शादी अभी कल कर दू इसकी पचास लड़की देने वाले मगर मैं के चलो कैसे अपनी लड़की अरे सुधरने में लड़की को टेम लगता है गौ लड़की एक बराबर होती है मेरे भी तो लड़की है अब सुधर जाएगी अब सुधर जाएगी मतलब है ना सुधर जाएगी जब आ जाएगी खुद है खुद अपने आप में क्या हो गया सारा दूधी जब एक से दूसरा आदमी आया कहता भाई साहब वरे भैया तुमने क्या ना याद हो ये क्या कर रहे हो चल्ली में दूध रख रहे हो बार रहे हो और कर्म गिरा करते तो दूध तो नीचे जा रहा तो वही बात हुई बड़ा वाला वहाँ घर में रहता उसका लड़का यहाँ रहता दिल्ली काम है लग, लग का क्या तो हमारे दादे दादे मर गए थे कोई हमारे हमारा बाप था चार साल का हमारा ताऊ था छह साल का हमारी फूफू थी तीन साल की जब बचपन में मर गया था कैसे बेकार हो गए सब जितना मटेरियल सामान था तो बड़े ताऊ बड़े दादे के पास था बड़ा दादा था वो ना सबसे बड़ा था वो दो खूंटा जग गया तीन खूंटा खत्म है बिल्कुल जैसे तीन दादे के तो औलादे नहीं हुई कोई और दो के हुई एक बड़े दादे के एक हमारा हमारा हमारे हमारे बाप हमारा बाप ताऊ ये तीन बहन भाई थे और वो अकेले था बड़े दादे का पांच भाई थे ना वो ये मतलब वो बड़ा था सबको जितना पैसा सब नाम लिया आज तक फिर भी उनके पैसे हैं काफी है उनके जमीन वगैरह जमीन किसी के पास नहीं पहले के आदमी जमीन नहीं ले जमीन लेते अच्छी ले तरह पहले पूरे ठीक सुनाया था मुझे सुनाओ अच्छा आपको सुना मैं वो